गीता तत्व चिंतन स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर सत्तर व्यक्ति स्वभाव द्वारा परिचालित यहाँ भगवान के कथन में एक विरोधाभास लगता है एक ओर वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा परिचालित होता है निग्रह या संयम उसके लिए अर्थहीन हो जाता है और दूसरी ओर अगले ही श्लोक में वे कहते हैं कि राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए अर्जुन ने पूछा था कि मनुष्य ईश्वर के बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलता जब वह जानता है कि उस पर नहीं चलने से वह नाश को प्राप्त होगा श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव से परिचालित होता है ज्ञानी भी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं कर पाता कोई अपने को बलपूर्वक किसी काम के करने से रोकना चाहे तो नहीं कर पाता क्योंकि स्वभाव आड़े आता है तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य का स्वभाव जब इतना बली है कि निग्रह का कोई फल नहीं होता तब निग्रह किया ही क्यों जाए मनुष्य जब इतना स्वभाव परतंत्र है तब साधना और पुरुषार्थ भला क्या अर्थ रखते हैं यह तो दुर्योधन की सी स्थिति हुई जब किसी ने उससे पूछा कि क्या धर्म और अधर्म का भेद नहीं जानते उसने कहा जानता हूँ तब फिर तुम अधर्म में क्यों डूबे रहते हो उत्तर में दुर्योधन बोला जानाम जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति केनापि देवेन हृदय यथा निस्में तथा करोमी धर्म क्या है यह जानता तो हूँ पर मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं होती अधर्म क्या है वह भी मैं समझता हूँ पर उससे मैं अपने को अलग नहीं कर पाता हूँ कोई देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है वह मुझे जैसा चलाता है वैसा मैं चलता हूँ दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी अपनी दुर्बलता के लिए अपने हृदय में बैठे किसी देवता की दुहाई देता है अतः प्रस्तुत श्लोक के अर्थ को हमें एक विशेष दृष्टि से समझना होगा वास्तव में यहाँ पर भगवान के द्वारा निग्रह या संयम की अनुपयोगिता अभिप्रेत नहीं है यहाँ पर वे मात्र स्वभाव की बलवत्ता प्रदर्शित करना चाहते हैं यह साहित्य की एक शैली है कि किसी गुण को बढ़ाकर प्रदर्शित करने के लिए दूसरे को थोड़ी देर के लिए छोटा कर देते हैं मनुष्य अपने स्वभाव से इतना बंधा होता है कि किसी प्रकार छूट नहीं पाता अधिकांश व्यक्ति अपनी प्रकृति के अपने स्वभाव के इतने गुलाम होते हैं कि वे उसका अतिक्रमण नहीं कर पाते भले ही व्यक्ति ज्ञानी हो स्वभाव के दोष को जानता हो तथापि जब स्वभाव को बदलने की बात आती है तो अपने को पाता है। असमर्स ने जान तो लिया था कि श्री राम साक्षात भगवान के अवतार हैं वह कहता भी है खरदूषण मोहि सम बलवंता तिन्ह ही कुमार ही बिन भगवंता खरदूषण मेरे समान ही बलवान थे उन्हें भगवान के सिवा भला और कौन मार सकता है रावण का ज्ञान बता तो देता है कि ईश्वर का अवतार हो गया है पर जब उसके मन में बात उठती है कि चलो तब अवतार के पास जाएं और उसकी उपासना करें तो स्वभाव से आड़े आ जाता है बुद्धि तर्क देती है ओ ये भजनु न तामस देहा मेरी देह तो तामसी है इसमें भजन नहीं होगा और ऐसा तर्क खोजकर वह ईश्वर के पास अपने को जाने से रोक लेता है यह ज्ञानी की स्वभाव परवस्थता का एक उदाहरण है विश्वतामा और द्रोणाचार्य दुर्योधन को अधर्म का पक्षधर जानकर भी उसी का पक्ष लेकर युद्ध करते हैं और धर्म की दुहाई देते हैं यह ज्ञानी की स्वभाव परवस्था का दूसरा उदाहरण है